देवी भागवत पांचवा स्कंध धूम्रलोचन और देवी का संवाद तथा धूम्रलोचन का वध व्यास जी कहते हैं उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त शक्ति सम्पन्न हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी उन्हें सुनकर शुम्भ के दूध सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रतापूर्वक कहने लगा उसकी बात नीतिपूर्ण मृदु और मनोहर थी दूत ने कहा राजेंद्र सत्य और प्रिय बात कहना चाहिए इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है क्योंकि जो सत्य और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है अप्रिय कहने वाले दूत के प्रति राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ पर यह नहीं जान सका कि वह निर्बल है या सबल मेरी समझ में नहीं आ सका अतः मैं क्या कहूँ मेरे देखने में वह युद्ध करना चाहती है उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण और कठोर हैं। महामते उस स्त्री ने जो कहा है उसे भली भांति सुनने की कृपा करें उसका कथन है मैं छोटी लड़की थी तब एक दिन सखियों के साथ खेलते कूदते समय विरोध में ही मैंने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी तथा जो मेरे बल के अभिमान को चूर्ण कर देगा उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप से वर्ण करूंगी। राजेंद्र मेरी वह प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए अतएव धर्मज्ञ तुम युद्ध में जीत कर मुझे अपने अधीन कर लो उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ महाराज अब आपको जो अभिष्ट और प्रिय हो वही करें यह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर चुकी है वह सिंह पर चढ़ी हुई है और उसने हाथों में आयुध ले रखे हैं राजन अपने निश्चय से वह डिग नहीं सकती अब जो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करें ज्ञान जी कहते हैं अपने दोस्त सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा सुंभने श बैठे हुए महान सूर्यवीर भाई निशुम्भ से पूछा शुम्भ ने कहा भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो सच्ची बात बताओ इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूँ अथवा तुम ही सेना हाथ साथ लेकर जाओगे निशुम्भ ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूँगा निशुंभ ने कहा वीर अभी रण क्षेत्र में न तो मुझे जाना चाहिए और न आपको ही महाराज शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए वे जाए और युद्धभूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए फिर आप उसके साथ विवाह कर ले व्यास जी कहते हैं छोटे भाई निशुम्भ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुभले आज्ञा दी